I आई विटन इट एज मच as पॉसिबल ये सर्च ऑफ द थिएटर ऑफ द ट्रू इंडियन थिएटर इन इट सेल्फ आई फाइंड इट ए वेरी गुड अटेप दो चीजें लगती है कि खाली वेस्टर्न ओरिएंटेड थिएटर की बात नहीं करें हम करें थिएटर ऑफ आइडियाज एंड ए थियेटर लिटरेरी थिएटर विच एस गॉट साहित्यिक मेरिट्स एंड थिएटर ऑफ आइडियाज जिसमें कि आइडियाज कम अक्रॉस होती तो बाय बाय ऑफ़ दिस टाइप ऑफ़ थिएटर यू आर रूलिंग आउट थिएटर ऑफ आइडियाज जो कि एक था 50s में 60s में 70s में या जो कि जिस थियेटर में हम लोग रहे हैं We'll call it literary theater, call it of ideas, call it Western theater, but this is कॉल इट The थियेटर कॉल इट थियेटर ऑफ आइडिया थियेटर ऑफ दॉट द थिएटर ऑफ द कॉन्टेंट जैसे रतन ध्यान का आप चक्रू भी ले लीजिए आई शुड सेड इट इन राइटर वेन लेकिन हमारी बात हुई कि एक आदमी से बात हुई उसके ग्रुप के तो हमने कहा कि अच्छा ये इसमें कंटेम्प्ररी क्या है तो उसने कहा कि चक्रव्यूह में जो झंडे उड़ाते हैं ये उसी तरह से थे जैसे ओलम्पिक्स लॉस एंजलिस में झंडे लगे हुए थे दिस इज द ऑनली कंटेम्प्री कॉन्टेशन ऑफ दिस प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू वन पर्सन वॉचिंग इट और वो ऑज इन्वॉल्व विद इट तो कंटेम्प्री थिएटर ऑफ आइडियाज थिएटर ऑफ लिटरेचर कंटेम्प्री कॉन्टेंट्स इन सबसे हट यू कैन कॉल इट and it's a very close circle and not to be quoted the theater of the illiter illiterates uh -huh. illiterates so one section of this entire theater what do you mean <laughs> by that <this? laughs> so <laughs> it's a joke we are the we are the best compared to them acha sunil tum ya aa jao na zara ab baat सारे के सारे एफर्ट को लीजिए व्हाट इज द व्हाट इज द पीस चक्रव्यू व्हाट इज द पीस? अभिमन्यु। इट हैज़ गॉट इट हैज़ गॉट ए स्ट्रॉन्ग विजुअल इंपैक्ट। इट इज समेयर लेस ऑफ ए थिएटर मोर ऑफ ए डांस ड्रामा इट्स इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिएटर हाँ, मान लिया डांसेस आर आल्सो थिएटर इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है भरतनाट्यम परफॉर्मेंस इज ऑल्सो थियेटर जब अभिनय पर आ जाते हैं तो, तो उस वाइडनिंग ऑफ द डिफिनेशन ऑफ थिएटर कर लीजिएगा तो ठीक है सभी चीज थियेटर है वरना ये जो सारा का सारा एटेप्ट आप आज सारे के सारे को देख लीजिए दिस इज इंप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म टू द मॉडर्न अर्बन थिएटर दिज ट्रेन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हुई डांसर एंड परफॉर्मर्स ऑफ अदर फॉर्म्स फॉर्म्स अदर दिएटर हु टू थियेटर टू क्रिएट चमत्कार टू क्रिएट विजुअल इम्पैक्ट दिस इज वन स्ट्रॉग आई एम नॉट टेकिंग नेम्स but i am pointing out towards the tendency why is it a strong it is a strong because the actors and actresses the artists and the performers from the age of 6 they have been trained in that it unke piche 20 saal ki un performance ke piche training rahi hai aaj shakuntalam <laughs> ki sabse badi katisan jo humko khud ko samajh mein aayi wo kya samajh mein aayi And how does उ डिफर माई शकुंतला विद पीटर ब्रुक्स महाभारत हमने नॉन ओडिस मुद्राएं करवाने की कोशिश करी विच वॉज बेस्टर ऑफ फॉर्म पीटर ब्रुक ने नॉन परफॉर्मर्स ऑफ दोस्ट थियेटर के एक्टर्स को लेकर के उनका केवल आभास दिया यो करके खड़े हो गए that's all. उस फॉर्म का केवल आभास देके निकल गया दो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जिन्होंने देखा हो रतन थी आम के पास ट्रेंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, और पिछली बार एक लड़का आया था मणिपुर से ही उसने उसी तरह का एक थिएटर किया जिसमें कि ट्रेडिशनली ट्रेंड परफॉर्मर्स नहीं थे ऑफ दो दैट लुक लाइक ए चीप इमिटेशन फॉल्स ंग वो मणिपुरी प्ले हुआ था उसका धनाईलाल सिंह उसने किया था वेलेंट परफॉर्मेंस आप पीसी सरकार को खड़ा कर दीजिए मेक ए स्ट्रॉन्ग थिएटर आप जब विदूषक के रूप में केलुचरण महापात्रा आके स्टेज पर निकल जाते थे शाकुतलम में सिखाने के लिए विदूषक के रूप में या उसके रूप में आपके कंचुकी के रूप में वट ब्यूटी ऑफ एक्शन पिछली बार सेमिनार में हमने प्रेजेंट किया था उनको ये देखिए तो ये ट्रेनिंग तो आप फिर टुलू बाबू को ले आइए ना I as an actor trying to do various plays I don't fit इट टू इट तो रतन थ्याम का थियेटर है which is a very personal थियेटर पनिक्कर का थियेटर है which is a very personal थियेटर थिएटर है <whimper> डायरेक्टर की गुंजाइश हो तो भी बहुत भी बना सकता है। जैसे था। ने देना, उनका करना उसका बड़ा उत्तर चाहिए तो तो उस, उस अगर उसका सहयोग मिल जाए बड़े बड़े कलाकारों का जैसे वो भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से जो की है, अभी तो तो तो है। स, है, नहीं महसूस होना चाहिए। चाहिए। माने माने हमने ला सकता सुनील आपसे पॉइंट्स पॉइंट्स। एंड वीक ये ठीक बट ऑल खाली मजाक में तो एक ही चीज कही थी कि थिएटर ऑफ ऑफिटरेट नहीं एक और बात है क्लासिक्स जो है तो तो इसका भी अर्थ निकाल <laughs> <laughs> रहा... अर्थ निकाल निकाल देंगे देंगे नहीं नहीं बहुत सोशल क्लासिक्स क्लासिक्स क्लासिक्स जो हैं तो क्लैसिक्स है, हो सकता है उनमें हर समय बहुत सी कंटेम्पोरि बातों को खोजने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए कुछ एक आभास जरूर जो क्लैसिक है जो गौरव ग्रंथ है महान ग्रंथ है वो हर युग में रिलेवेंट होते हैं वो तत्व तो मिलेगा मगर उसको बहुत न बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और लोग लगी रहे हैं जिन्होंने इतने पढ़ाव देखे है किया ये ऐसा एस है, है कि हमारी इतनी नहीं, नहीं थी। की, हमारे की जो कितनी बड़ी सेमिनारे हुई जितना बड़ा हमारे होती रही और भी कलाकार उसका आदान प्रदान होता था जानता था नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी जो भी कहा जाए हमारे यहाँ नागर संस्कृति से परे जो कुछ भी रहा है उसके प्रति हम नागरों की एक अवज्ञा वाली दृष्टि तो रही है और वो वही थिएटर ऑफ इलिटरेट वाली बात जो इन्होंने कही माने कुछ कुछ भाव जो है वो तो वो रहता ही है कि क्या फालतू को क्या होता है सब फालतू है कुछ नहीं है ये पिछले पंद्रह बीस वर्षों में पंद्रह एक वर्षों में या दस बरस ही कहा जाए हम लोगों का ध्यान विशेष रूप में एट्टी के बाद नहीं उसके पहले से आप यू डोंक द्रेडिट फॉर एवरीथिंग श्यामानंदू के बाद 72 तो, से शुरू किया। तो इसलिए ये पिछले दिनों ये प्रवृत्ति हुई है और एक्चुअली सच पूछिए तो हम लोग शहर में थिएटर करने वाले लोग हमारे देश में कहां, कहां, क्या क्या होता है हमारे प्रदेश में क्या होता है हमारे आसपास के गांवों में क्या होता है ईमानदारी की बात कि की हमने से किसी को इसकी जानकारी नहीं है प्रत्यक्ष साक्षात्कार हम लोगों ने नहीं किया आज बंगाल में रह रहे हैं चालीस बरस बरस थिएटर करते हो गया गांव में जाकर के एक यात्रा हम लोगों ने नहीं देखी है जब बंगाल के थिएटर से जुड़े हुए हैं या यूपी में जाकर के हिंदी थिएटर से जुड़े कभी जाकर के उनके स्वाभाविक परिवेश में हम लोगों ने कभी नौटंकी देखी है स्वांग है भगत है नाम सुन रहे हैं सब चौबोला क्या है ये जानकारी हम लोगों को नहीं है तो उस दिशा में हम लोग तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं ही जिनको थोड़ी जानकारी है वो उसका उपयोग कर रहे हैं मगर ये शायद सही बात है कि उपयोग जो किया जा रहा है, रह है और कुछ मैंने बाद श्यामानंद ने बहुत क्रूडली कही मगर कुछ कहीं बड़ी उपलब्धि उससे कुछ नहीं हो पा रही है विजुअल्स बहुत अच्छे क्रिएट हो रहे हैं चक्रव्यू में वो रथ जो बनाता है अद्भुत वो रथ के ऊपर चौकी इतनी ऊंची चौकी है चौकी के ऊपर खड़ा होता है वो रथी और चार सामने घोड़े और वो रतन किया तो चल रहे हैं और रथ के ऊपर वो आदमी भी यो यो हो रहा है और पीछे एक आदमी छत्र लेकर के खड़ा हुआ आपके सामने विजुअली मैंने इतना सुंदर रथ का रूप कम बन सकता है जो की कि उसने किया तो ये सब हमको लग रहा है की जो अपने फोक फॉर्म्स है इनको बहुत वैसे अपने आप में ये सब बहुत कंटेम्पोर होते हैं इतनी कमेंट्स करते चलते हैं चारों ओर जो कुछ घटित होता रहता है राजनीति के ऊपर अकाल पड़ा है तो बाढ़ आई है तो मंत्रियों के ऊपर राजाओं के ऊपर मगर हम शायद शहर वाले लोग इसका सही इस्तेमाल अभी भी नहीं कर पाए हैं शायद सही दिशा नहीं मिल पाई आपको कुछ और पूछना चाहे मैं एक बार क्लैरिफाई कर रहे जैसे हमने कहा कहा कि कि और इसने सुनील ने देखा अच्छा लगा। This is a new इसमें इसलिए नहीं होता है आदमी क्योंकि तो उसके मन में ये आता है कि ठीक है है। नया काम एक में हो रहा तो उसमें कहीं यदि ये, ये हो यू फील थ्रेटर So, people like us don't feel threatened by that theatre, but we feel threatened by people like Sunil Kothari, who say that this is the only theatre, and whatever you have been doing or you are doing is not to be looked into. This attitude makes us feel threatened and surprised, not that theatre. नहीं नहीं सुनील के बारे में नहीं कह रहा मैं क्रिटिक्स क्रिटिक्स आर आर इसको नहीं के नहीं। के इस बार काफी हुआ था एंड एंड आई थिंक न्यू न्यू पैनल हैज बीन मेड थिंग्स बीइंग डन दैट यू कॉन्ट नगेक्ट दी लेजिटिमेट थिएटर अगेन नो करना चाह रहे हैं। मतलब कौन सा उसका पहले? नाटक करने में। अच्छा है आपने स्वीकार कर लिया उसके पीछे और कोई बड़ा कारण नहीं था दूसरा कारण ये था की संस्कृत प्ले करना चाहते थे समझना चाहते थे अभी तक संस्कृत प्ले किया ही नहीं, नहीं। था काफी इंडियन थिएटर के बारे में ओरिजिनल थिएटर के बारे में सुनते थे तो करके देखा जाए तीसरी तो बात है कि गुरुजी जी अवेलेबल थे तो हमने कहा कि थोड़ा सा डेकोरेटिव इसको किया जा सकेगा। बट ग्रेजुअली जो चीज इमर्ज करी वो चीज हमने कह दिया कि दो चीज़ों की थी मेनली रिसर्च ऑफ कि रस को कैसे घनीभूत करके एक मोमेंट्स को कि दुष्यंत शक्ति को जब छोड़ता है उसको कैसे ले जाए और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन बिचअल नाई सॉर्ट ऑफ Uh, which I thought after doing the फ्टर डूंग द प्ले और वाइल्ड was द प्ले वॉर की स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन ब्रिक्स एंड संस्कृत थिएटर फर्क यह है मैंने फॉर्म नॉट इन द कंटेंट ब्रिक्स सोशल कमेंट करता था और कालीदास कमेंट करता था मोमेंट को रोककर एक सटन moment situation को रोक कर ब्रेक्स तो उस पर एस्थेटिक कमेंट सोशल कमेंट करता है जैसे गुडवुमन ऑफ में वो लड़की जा रही है अपने प्रेमी से मिलने तो वहाँ रोक दिया तो एक वो उसको छूता है पहली बार तो वहाँ सोशल कमेंट आता है उसका हिंदी में अनुवाद किया था एक स्पर्श नागपाश हो गया मन मेरा डर कर उदास हो गया मंडरा रहे क्यों गिद्धा आसमान में प्रिय मिलन को जा रही है प्रियतम ए टच वी के मे स्ट्रंगल हो ये रोक के वहाँ कमेंट दे दिया ऑन दैट सिचुएशन ऑन द अदर हैंड कालिदास में शकुंतला जब बहुत नाराज होती है दुष्यंत पर तो उस मोमेंट को रोक के दुष्यंत ऑडियंस से कहता है कि ये गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लग रही है और एक पूरी कविता उस मोमेंट के सौंदर्य पर कालिदास दुष्यंत बोल जाता है So the form is the same the aesthetic distance is the same as a purpose of the comment this but so yes all these observations want to derive by working वैसे एक बात और हम बता दे रंग इसको एक्सप्रेस करते हैं वे तो करते नो डिजाइन बाई कॉस्ट्यूम श्यामा जी ने डिजाइन किया था कॉस्ट्यूम इन रंगों में क्यों बांधा गया था ये बता दीजिए नहीं डायरेक्टर साहब से पूछ रहे हैं नहीं हमको याद नहीं याद नहीं <laughs> हमको याद, नहीं।, हमको याद नहीं।, नहीं लेकिन कोई रंग किसी चीज को एक्सप्रेस करता है इसके बारे में कभी कोई चर्चा हुई हो ये भी याद नहीं हमारा एक अटेम्प्ट जरूर था वो अटेम्प शकुंतला में जो था वही कामायने में था जिसके लेके क्रिटिसाइज हुए थे वो ये था कि डेकोरेटिव एलिमेंट को ज्यादा खोज रहे थे इट शुड लुक डेकोरेटिव अब उस डेकोर का डेकोरेटिव लुक करने का अपना अपना विजन होता है तो उसमें जैसे पद्म देखा या स्तंभ देख स्तंभ देखे उन सब में ही डेकोरेटिव एलिमेंट ड्रेसेज में कॉस्ट्यूम्स में ज्वेलरीज में स्टॉन्सेज में खड़े होने में डैट इट शुड लुक लुक प्लीजिंग टू द आई उसके विजन्स अलग अलग होंगे लेकिन इस बारे में कोई कॉन्शस डिक्राइंग या एफर्ट हमको आज याद हो सकता है रहा। असल में वैसे श्यामानंद जी के माने नाटक तैयार करने के बारे में एक बात जो हमको तो लगी थी वो ये था कि बहुत सी बातें पहले से सोच करके प्लानिंग करके शामनंद कभी भी रिहर्सल करने नहीं बैठते थे एक्चुअली रिहर्सल के दौरान चीजें ग्रो करती थी बराबर एक्शन भी भाव भी इसीलिए इनको हमेशा समय ज्यादा लगता रहा है छः आठ महीने एक साल का समय एक प्रस्तुति में लग जाता है आमतौर पर डायरेक्टर लोग जो होमवर्क करते हैं वैसा श्यामानंद जी पहले तो नहीं किया करते थे अब क्या करते हैं हमारे करते हैं पहले किया थे फिर बंद कर ख्याल अच्छा। नए हाथ में किया हाँ तो नए हाथ में किया होगा वो इनिशियली था मगर उसके बाद बहुत वर्षों तक प्ले के साथ कैरेक्टराइजेशन है या मैंने क्या कैसे होना है या उसी के साथ साथ डेवलप होता रहता था और इस मामले में चूंकि जैसा इन्होंने अभी खुद ही स्वीकार कर लिया कि हमको ज्ञान नहीं था ड्रेस के बारे में या म्यूजिक के बारे में जानकारी श्यामानंद की सीमित रही है और इसलिए इनके आर्ट डायरेक्टर लोगों ने और नेचुरली जब पावरफुल खालेदा जैसा आर्ट डायरेक्टर मिला है इनको तो ज्यादातर इन्होंने बात मानी है इतनी सहदयता हमेशा रही हुई है और उसको स्वीकार किया है और करके उसके अनुसार एक ही बात के बहुत बहुत नाराज हो गए वो वैलिड पॉइंट है इन्होंने का किया। उसके उपर, के उपर, design, इन्होंने किया। हम जब नीचे किया तो कला मंदिर बेसमेंट में ग्लोब बाट और जिस गोफ को स्वीकार करते मान लो तुमको एक कैरेक्टर हमेशा लगड़ा ही होते जिन्होंने कहा नहीं हम उसकी टीका कर रहे हैं एक कैरेक्टर लगड़ाई होते चलता रहे सारे तो हाउ हाउ में डायरेक्टर। आई म्यूटेट कर कर दिया, मु, कर दिया डिजाइन कैन यू प्रेजेंट? खालिद uh, खालिदा की आपत्ति के बहुत से कारण है एक तो कभी भी उनके स्टेज के डिजाइन ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जानबूझ करके जो अन्याय हम लोग करते हैं सेट डिजाइनर्स के साथ आ, या कॉस्ट्यूम वालों के साथ कि कभी अलग से सेट का फोटो लेकर के नहीं रखते हैं कभी भी ड्रेस कॉस्ट्यूम जो स्पेशल हुए कि उनको कॉस्ट्यूम की दृष्टि से कुछ फोटोग्राफ्स लेकर के रखे जाए ये कभी भी हम लोग नहीं करते नाटक हो जाता है और उसके बाद इन सब चीजों को हो जाता उसकी और उतना ध्यान जो है सुना श्यामल इनसे बात तो और बहुत सी की जा सकती थी मगर हमको लग रहा है की अब समय तो काफी हाँ हो गया हाँ नहीं बहुत सी बातें जो रह गई है आपका आपसे जो बहुत कुछ सुनना चाहते थे हम व्यक्तिगत रूप से तो वो एक दिन और आपके साथ ए, अलग से बैठ करके ए, नहीं श्यामानंद ने बहुत बड़े बड़े जो आयोजन किए एज एन ऑर्गेनाइजर वेमेंडस कैपेसिटी है ही मेक्स मेस ऑफ़ द थिंग्स आल्सो मेनी टाइम्स मगर जो कैपेसिटी है और जो काम उन्होंने किया उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही क्या उपलब्धि रही है इसके बारे में फिर अलग से चर्चा हम लोग क्लोजिंग नोट इतना ही है कि हम शुरू कर देते हैं काम पूरा कर देते हैं प्रतिभाजी मिस होने के डर से काम ही नहीं शुरू करते <laughs> <laughs> <शुरू करा था। laughs> श्यामानंद जी इसमें विश्वास काम शुरू कर दीजिए होगा ही पैसा नहीं है पैसा आएगा ही काम करिएगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा और हम पहले है नहीं तो करो ही मत तो ये बात तो सही है और इसमें कोई शक नहीं कि शायद बहुत सा कलकत्ते के थिएटर में हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में जो बड़े काम हुए वो श्यामानंद के जैसी परिकल्पना वाला व्यक्ति नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता ये निश्चित बात है मगर स्वाभाविक है बड़े बड़े काम जब लेकर के चले जाते हैं तो फिर उसमें कुछ न कुछ लूपहोल्स भी रह जाते हैं गलतियाँ भी होती हैं कुछ इनके स्वभाव का अंग है कुछ गलतियाँ करना जो कि करेंगे ही करेंगे तो वो तो इनके हर काम में जो है सो मिल जाती है <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और श्यामांद जी आपको